कृत्य में प्रथम मंत्र विचार टीका था ये बाघादी प्राणैराकालब तैर् भाष्य में दिया था प्राणो प्राणेर हे प्राणारित महिमा अपि प्राण इस प्रकार की महिमा वाला होने पर भी सहतत्वात् क्योंकि सावयव है होने से सहतत्वाद अश्य कार्यम अतः पृछा ये सवयव है सावयव जो होगा वो कार्य होगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुत ऐसा प्राणो जायत भाष्य में आगे भगवान पुतव, कुत कुर्थात कस्मात्णा ऐसा ऐसा मंत्र में है कुत ऐसा प्राण जायते जाए ऐसा का अर्थ कहते हैं यथा अवधत जैसे इसका महिमा सब कहा गया यही सब यही सूर्य है यही चंद्र है यही मघवन है यही परमेश्वर है इस प्रकार कहा गया सभी जैसे अराइव रथनाभो इतना सारे महिमा इसका कहा गया तो इतने महिमा वाला प्राण होने से ऐसा कह दिया गया यथा प्राणो जायते किस कहाँ से जन्म होता है और जातच जात होने पर कथम केन नृत्ति विशेषण आयाति अस् शरीरे कथम केन नृत्ति विशेषण मंत्र में है कथम आयाति अस् शरीरे तो यहाँ उसका अर्थ कहते हैं केन वृत्ति विशेषण वृत्ति क्रिया आता है विशेषण विशेषण अर्थात किस हेतु से तो हे यह शरीर में आता है कथम का अर्थ कैसे आता है अर्थात यह किस हेतु से अर्थात तो क्यों आता है यह शरीर में अर्थात तो शरीर ग्रहण क्यों करता है आगे भाष्य में दे दिए किम निमित्तकम शरीर अ शरीरग्रहणमितर्थ किम निमित्तकम अशरग्रहणम अशात प्राण से तो किम निमित्तकम शरीरग्रहणम कैसा समास कहेंगे य कस्य तो शरीर से प्राणका का शरीर ग्रहण किसलिए शरीर ग्रहण करता है अर्थात शरीर में आता है जो मंत्र में है इसका अर्थ शरीर ग्रहण क्यों करता है टीका में अच्छा अच्छा ये पंक्ति प्राण से पूर्वोक्त महिमत्वाद उत्पत्तिशंकाअभावत कुत इति प्रश्न अनुपपत्तिम में आशंक प्राण का इतने सारे महिमा ये पूर्व प्रश्न में कह दिया गया था तो पूर्वोक्त महिमावाद तो ये पूर्वोक्त पूर्वोक्त महिमा यश स प्राण पूर्वोक्त महिमा होने पर इसका फिर उत्पत्ति का शंका ही नहीं होनी चाहिए उत्पत्ति शंका अभाववाद कुत ये प्रश्न नहीं होनी चाहिए कहते हाँ इतना महिमा वाला तो है फिर भी सवयव है टीका में अनेकात्मत्वाद सवयवत्वाद इत्यर्थ भाष्य में जो दिया सहतत्वात इसका अर्थ कहते हैं अनेकात्मकत्वात् अर्थात सवयवत्वाद पांच भाग अपने को विभाग करके शरीर में रहता है आगे शरीर ग्रहणम भाष्य में जो कहा गया किम निमित्तकम अस्मिन शरीरे आयति इसका अर्थ शरीर ग्रहणम का अर्थ कहते हैं शरीर प्रवेश शरीर में प्रवेश किस लिए करता है आगे भाष्य में प्रविष्ट शरीर आत्मा व प्रभज्य प्रविभा प्रविभाग्व कथन कन प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतिष्ठति शरीर में प्रवेश करने के बाद भी प्रविष्ट शरीरे शरीर आत्मा प्रविभज्य अपने आप को प्राण विभाग करके प्रविभज्य मंत्र में है उसका अर्थ कहते हैं प्रविभाग कर प्रकर्षेण विभाग कर कथम प्रातिष्ठते मंत्र में कथम अर्थात तो के न अर्थात किस किस स्थान पर कैसा रहता है प्रातिष्ठते अर्थात प्रतितिष्ठती आत्मनिपद कर दिया गया तो यहाँ नहीं होना चाहिए टीका में कहते हैं आंग प्रश्ल सात प्रतिष्ठते होना चाहिए तो प्रातिष्ठते कर दिया गया आगे भाष्य में केन वृत्ति विशेषण अस्मा शरीरात् उत्क्रमत उत्क्रमती किस वृश वृत्ति विशेषण अर्थात किस वृत्ति को आधार करके यह शरीर से जाता है जब शरीर त्याग करके शरीर अंतर के लिए जाता है तो ये किस वृत्ति विशेष को लेकर के जाता है मतलब कृत वृत्ति विशेष को आश्रय करके कथम बाह्यम अधिभूतम अधिद्वम च अभिधत्ते बाह्यम बाह्य अभिभूत और अधिदवत ये दोनों को कथम अभिधत्ते अभिधत्ते इसमें धकार की सूत्र से आ जाएगा, जाएगा। हो जाएगा होगा एकाचो बसोभ से झसस्त एकाचो बसोभस झसत स्ोह परम है अभी से धुए पदार्ते ये कुछ भी नहीं है यहाँ कैसे चाहिए हाँ धातु दूध है धारण पोषण सुन और क्या सूत्र है सूत्र सुनाई देना चाहिए थोड़ा स्पष्ट ये जोह त्यादि गण में ये सूत्र है जा करके हाँ क्या है झसस तो थोड़ी नहीं दधस तथोच तो तकार थकार पर में रहने पर अभिधत्ते धारयती अभिधत्ते का अर्थ तो क्या है धारयती और कथम अध्यात्म मिति ये अध्यात्म ये भी कैसे धारण होता है अर्थात अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म ये सबको ये प्राण कैसे धारण करता है यहाँ तक हो गया कौशल्या असुलायन जी का प्रश्न हो गया आगे उत्तर कहेंगे प्रतिष्ठति प्रतिष्ठ अच्छा यहाँ ईकार प्रतितिष्ठति होना चाहिए पुरो पृष्ठ में भाष्य में अंतिम पंक्ति में प्रतिष्ठिति हो गया उसको संशोधन कर लेना है प्रतितिष्ठति आगे मंत्र तस्में होवाचाति प्रश्ना पृछसी ब्रह्मीष्ठोशीति तस्मा ब्रवीमी तस्म स हो स ह उ उच तस्म कौसल्याशायनाय ह स सीपलादमहर्षि उवाच कहे अति अतिश्ना पृछ पृछसी आप ये जो प्रश्न पूछते हैं अति प्रश्न अति प्रश्न अर्थात पूर्वो दो प्रश्न के अपेक्षा या अतिक्रम करके ये अधिक सूक्ष्म विषय प्रश्न है क्योंकि ऐसे ही तो प्राण का निर्धारण कठिन है क्योंकि प्राण साक्षात इसका अनुभव नहीं होगा कुछ क्रिया ही दिखेंगे जो कि प्राण का कार्य होगा तो जिसका स्वरूप साक्षात निर्धारण होना कठिन है उसका उत्पत्ति के बारे में पूछना ये और अर्थात गंभीर प्रश्न है सूक्ष्म है इसलिए कहते है। अति प्रश्नान प्रची असीति तो आप ब्रह्मिष्ठ हो ब्रह्मिष्ठ अर्थात अब ये अपर ब्रह्म परायण है उसका उपासना करते हैं और आए हैं मुख्य ब्रह्म का ज्ञान के लिए स्तुति तो कर देते हैं अर्थात मुख्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इच्छुक हैं इसलिए असी भावी वृत्ति को लेकर के ऐसा कहते आ गया तस्मात् अहम ब्रवीमी क्योंकि ये आप अति प्रश्न अर्थात सूक्ष्म प्रश्न करते हैं तो इसलिए निश्चित रूप से आपको उत्तर दूंगा तो गंभीर विचार अर्थात गंभीर विचार करने वाले ये पसंद करते हैं लोग भाष्य में एवं पृष्ठ तस्में स होवाचाचार्य एवं पृष्ठ तस्म इसी प्रकार की पूछे जाने पर तस्म स होवाच तो पृष्ठ पृष्ठ कह एवं पृष्ठ तस्में सह उवाच आश्वलन पृष्ठ कैसे हो जाएगा धातु क्या है प्रक्षिमसायाम प्रत्यय क्या हुआ निष्ठा किस अर्थ में होगा निष्ठा किस अर्थ में होता है कर्म और भाव में तो कभी कर्ता में हो जाएगा कर्ता में हो सकता है किंतु यहाँ निमित्त तो नहीं है गति अर्थ तो नहीं है तो नहीं होने से ये किसको कहेगा यहाँ कर्म को कहेगा तो प्रक्ष का भी कर्म कौन है आचार्य पीपल पिपलाद इसलिए तस्मे तस्में सृष्ट पृष्ठ स तस्म हो उच आचार्य अपृष्ट सह आचार्य समान सामना कराण एव तबुर्ज्ञेय विषम प्रश्नाह जन्मादि जन्मादिव पृछसी अतो अति प्रश्ना पृछसी प्राण ही ताब दुर्विज्ञ ये साक्षात कोई प्रत्येकोचर नहीं हो जाता है उसका कार्य देख करके अनुमान किया जाता है जो साक्षात दुर्विज्ञ तो उसका विषम प्रश्नारह प्राण स्वयं प्राण का स्वरूप ही विषम प्रश्नारह विषम प्रश्न इति अर्ह अर्थात योग्य विषम प्रश्न का योग्य है प्राण का स्वरूप और था था कसा भी जन्म आदि तुम उसका भी जन्म आदि पूछते हैं तो ये अधिक गंभीर विचार है अति प्रश्नान पृछ्यसी टीका में विषम भिशम प्रश्नान विषमम दुर्घटम यथा तथा प्रश्नारह इत्यर्थ तो विषम प्रश्न में विषम एक क्रिया विशेषण तो विषम का अर्थ दुर्घटन अर्थात जिसका ज्ञान कराना कठिन है यथा तथा विषम क्रियाविशेषण है और क्रियाविशेषण का भी सामस हो जाता है विषम यहा स तथा प्रश्न कहकर के भी ये समस हो जाता है प्रश्न अति प्रश्ना आगे भाष्य में दिया पृछसी अथ अति तो प्रश्ना पृछसी तद अं प्रश्ना अतिक्रता अय प्रश्न अगोचरान सूक्ष्मश्नाव्यार्थाथदेश आपसे अन्य जो होगे बाकी दो प्रथम द्वितीय प्रश्न कर लिए थे तो उनका प्रश्न को तो दन सम अर्थात पूर्व दो प्रष्टारो प्रस्टार, प्र, प्रारोह उनका प्रश्न को अतिक्रांतान अतिक्रम करता हुआ अन्य दीय प्रश्न अगोचरान बाकी दोनों का जो प्रश्न था उसका यह विषय नहीं है उनका विषय तो थोड़ा अधिक स्थूल था उनका प्रश्न का ये अगोचर अविषय सूक्ष्म प्रश्न सूक्ष्म प्रश्न को सूक्ष्म प्रश्न अर्थात सूक्ष्म का प्रश्न षष्ठी है अर्थात सूक्ष्म विषय का प्रश्न प्रथान तो प्रष्टव्यो ये अर्थ है वो सूक्ष्म प्रश्न सूक्ष्म प्रश्न में ष्ठी है विषय ष्ठी तो सूक्ष्म से प्रश्न ये सूक्ष्म प्रश्न आगे भाष्य में ब्रह्मिष्ठो असि इसलिए क्योंकि गंभीर विषय का प्रश्न करते हैं तो अर्थात आप में योग्यता है ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का असि ब्रह्मिष्ठी अतिशयेन ओव ब्रह्मविद अतः अतिशयेन ब्रह्मविद इसका अर्थ टीका में कहते हैं अपर ब्रह्म अपेक्षा अतिशयित मुख्य ब्रह्मविद अशी इति प्रोत्साह अपर ब्रह्म अपेक्षया अपर ब्रह्म का था आप अभी उपासना करते हैं उसके अपेक्ष अतिशयित मुख्य ब्रह्मविद अशी अभी मुख्य ब्रह्मविद अभी हुआ नहीं किंतु कहते हैं तुम तो इति प्रोत्साहम अर्थात प्रोत्साह के लिए स्तौति स्तुति करते हैं ताकि अर्थात विद्या प्राप्ति तक जैसे निर्विघ्न अर्थात गति हो सके इसलिए आचार्य कभी स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं तथा प्रशंसा करते हैं हाँ ऐसे ही लगना चाहिए ऐसे लगे रहना चाहिए अध्ययन में ये सब कहते हैं आगे टीका में अच्छा भाष्य में ब्रह्मिष्टो अशी इति न तुम ब्रह्मविद अतस्तुष्टो अहम इसलिए मैं संतुष्ट हूँ संतुष्ट अर्थात आपका प्रश्न सुन करके आपके ऊपर संतुष्ट हूँ ते इसलिए में ते ते का तुभ्यम मंत्र में ते ते का तुभ्यम ब्रवीमी ब्रबीमी अर्थात उत्तरम दाश्यामी य पृष्ठम तत्णु जो आपने पूछा तो वो सुनिए आगे टीका में यह मंत्र पूरा हुआ आगे दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतरोज अप्राण अप्राणो ह्य मनः शुभ्रो यक्षरा परत पर इस प्रकार की आगे मंत्र आएगा दिव्य ही पुरुषः यह यमूर्त पुरुष जो परमात्मा है वो दिव्य है स बाह्य अभ्यंतर अज वो बाहर अंदर शरीर अपेक्षा बाहर अंदर अज सर्वत्र बाहर अंदर कहने का अर्थ व्यापक है अज जन्म मृत्यु रहित मतलब जन्म रहित और अप्राणो ह्यमना सुब्रह अप्राण अर्थात जिसमें प्राण नहीं है अमना अर्थात मन भी नहीं है सुब्रह सुब्रह अर्थात ये स्वच्छ स्वच्छ कहने का अर्थात ये मल रहित स और अक्षरात पर एक ही मंत्र है अर्थात प्रथम पाद दे दिया चतुर्थ पाद दे दिया गया द्वितीय तृतीय पाद नहीं दिए मंत्र में अक्षरात् परतः पर अक्षरत् परत ये समानाधिकरण है और उससे भी पर हैं जो अक्षर है पर है उससे भी पर है तो इसलिए अक्षरात् परत में किस अक्षर को कहा जाएगा शुद्ध चैतन्य को ये ईश्वर स्थानीय अक्षरा परत तो वो पर वो पर किससे हो गया कहते हैं अक्षर किसे पर हो जाएगा कहते हैं अक्षरा अक्षर सर्वाणी भूतानी कहते हैं तो उससे ये पर होने से इसको पर कह दिया गया वो अक्षर अर्थात माया विशिष्ट और उससे भी श्रेष्ठ है आगे उसी का मंत्र है ये तस्माजाते प्राण मन सर्वेन्द्रिया चंगवायु ज्योतिराप है पृथ्वी विश्व धारिणी यह मंत्र में अर्थात ये सृष्टि का कथन होगा ए तस्मात्त अर्थात जो पर अक्षर हो गया उससे पर अक्षर अर्थात परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य ए तस्मात् जायते प्राण उससे प्राण उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ प्रश्न हुआ था कुत ऐसा प्राणो जायते तभी उसका उत्तर वहाँ दिया जाएगा ए जायते प्राण आगे कहा जाएगा मन च चंग वायु ज्योति राप पृथिवी ये सब कहा जाएगा इति मंत्रो अत्र संवादयुम तदगत विशेषणानि आह अच्छा ये दोनों मंत्र मुंडक का है ये तो भी प्रश्न चल रहा है मुंडक उपनिषद का व्याख्यान है ये प्रश्न उपनिषद क्योंकि मुंडक मंत्र भाग में है और प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग में है और ब्राह्मण जो होते हैं ये मंत्र का व्याख्यान रूप माने जाते हैं इसलिए मुंडक का दो मंत्र का अभी यहाँ व्याख्यान चलेगा क्योंकि यहाँ सृष्टि कहा जाएगा प्राण का कैसे सृष्टि हुई मुंडक में जो ये सृष्टि प्रकरण कहा गया आ, इसी का ये व्याख्यान ऐसे माना जाता है प्राण इति मंत्रो ये जो मुंडक का दोनों मंत्र हो गए अत्र संवादयुम अर्थात यहाँ प्रश्न उपनिषद में इसका कथन करने के लिए तदगत विशेषणानी आह तो तदगत अर्थात मुंडक उपनिषद में ये प्राण का जो सब विशेष कहा गया था इसको कहते हैं वो दोनों मंत्र में जो विशेष कहा गया था प्राण विषय में भाष्य में आत्मन परस्ाद अक्षरा सत्यात्स उक्तः प्राणो जायते तो परस्ात् परम प अर्थात परमात्मा तो चैतन्य वही आत्मन क्योंकि आगे मंत्र में उतर देंगे आत्मन एश अच्छा प्रथम मंत्र आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छाया एतदाततम एत एक मनोकृत आयातस् शरीरे आत्मन एष प्राणो जायते आत्मन आत्मा परमात्मा ब्रह्मई तो ऐसा प्राणो जायते ऐसा जिसके विषय में प्रश्न किया था उत्तर देते हैं ये प्राणो जायते कहते हैं कि ये शुद्ध चैतन्य से प्राणो जायते जायते अर्थात परमार्थिक तत्व में ये व्यावहारिक सब कल्पित तो होते हैं भिन्न सत्ता का हो जाएंगे तो कल्पित तो हो जाएगा व्यावहारिक रज्जु में प्रातिभाषिक सर्प वास्तव होगा कल्पित तो होगा कल्पित इसी प्रकार की पारमार्थिक ब्रह्म में व्यावहारिक ये सब ये कल्पित भी कल्पित ही होंगे इसलिए प्राणो जायते जायत अर्थात अध्यस्तो होवती कल्पितो होती और हो कैसा हो कहते हैं यथा दृष्टांत तो देते हैं यथा ऐसा पुरुषे छाया ये पुरुष का जो छाया तो यह कहीं अगर प्रकाश आया तो प्रकाश को पार हो गया फिर देखेगा कि पीछे छाया आ गया और फिर दूर हो गया फिर वो छाया रहेगा नहीं रहेगा तो जैसे ये पुरुषों का ये छाया ये मिथ्या है तो प्रतिबिंब जैसा कहते हैं वो वास्तव कोई उसका तत्व नहीं है तो कल्पित पुरुष व्यावहारिक किंतु छाया ये कोई व्यावहारिक नहीं है जैसे बिंब व्यावहारिक होने पर भी प्रतिबिंब व्यावहारिक नहीं होता है प्रतिभाषी तो इसी प्रकार की ये में छाया पुरुषे पुरुष अर्थात तो ब्राह्मणी ये छाया मिथ्या कल्पित एक तस्म एक तदतत ब्रह्मणी एतदात अर्थात ये व्याप्त है इसमें आततम अर्थात आश्रित और क्यों आता है कहते मनोकृतेन आयाति मनोकृतेन यह क्या सूत्र लगा मनोकृतेन होगा कठिन होगा मनोकृतेन नहीं लगेगा और कोई उपाय लघु में कोई उपाय है इसका नहीं हो पाएगा कोई उपाय नहीं है पर मैं कह है ना तो इसलिए कोई उपाय नहीं है ये छंदस मान लेंगे मनोकृत तो मनोकृत अर्थात पूर्व जन्म में मन था उस मन के द्वारा संकल्प हुआ संकल्प होकर के कर्म हुआ कर्म होने से धर्मा धर्म बन गया और वो धर्मा धर्म ये सब निमित्त बन गए तो प्रश्न हुआ था कि कथम आयाति अर्थात किस निमित्त से आता है तो इसका उत्तर देते हैं ये धर्मा धर्म के चलते यही शरीर ग्रहण करवाएंगे मांडुके में इसका विस्तार से विचार हुआ आयाति अस् शरीरे आयाति प्रवेश प्रवेश करता है ये शरीर में आगे भाष्य में आत्मनः अक्षरात् सत्यात् एष सत्या प्राणो जायते यह प्राण उत्पन्न होता है परमात्मा से कथम दृष्टान्त ये कैसे उत्पन्न होता है तो इसमें दृष्टांत दे दिए तो कह दिए जैसे यथा ऐसा पुरुषे छाया टिकाया मैं तरतत्वा दृष्टांत तस्य तस्य ये प्राण की जो उत्पत्ति कहा गया तस्य अनृतत्वार्थम वास्तव में तो प्राण नहीं मतलब प्राण की उत्पत्ति नहीं प्राण ही अनृत है ये दिखाने के लिए दृष्टान्त उच्यते जैसे छाया अनृत है इस प्रकार प्राण भी अनृत अन मिथ्या आगे भाष्य में यथा लोके ऐसा यहां लोकेषे शिपाणी लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्त जायते एतस्मिन् तद्वे एत ब्रह्मण्येत प्राणाख्यम छायास्थनीय सत्ये तत्व सत्य पुष इति समर्तित छाया इव जैसे लोके दृष्टांत देते हैं ऐसा ऐसा छाया पुरुषे पुरुषे शिरो पाणियादि लक्षणे तो शिव पाणियादि लक्षण पुरुष ये अर्थात तो शरीर निमित्ते तो यह शरीर निमित्ते छाया और यह छाया हो गया नैमित्तिकी निमित्त कौन हो गया शरीर नैमित्तिकी हो गई छाया जायते जैसे उत्पन्न होता है इसी प्रकार टीका में देख लेंगे छाया की दिया है प्रतिबिंबादी जैसे प्रतिबिंब कल्पित तो होता है व्यवहारिकी नहीं है भाष्य में एक जायते तद्व एक ब्रह्मणी एतं प्राणाख्यम छायास्थनीय अनृतरूप एकस्हणी टीका में कहते हैं एक प्रकृते जनके आत्मनी जनक आत्मनी ब्रह्मणीर्थ जनक हैच प्रकृते प्रकृति अर्थात जो प्रकरण चल रहा है जनक जनक हो गया आत्मा तो उसमें ब्रह्मणी ये ब्रह्म में ही ये प्राण कल्पित हैं आगे भाष्य में एक तस्म ब्रह्मणी एत प्राणाख्यम छायास्थानीय यह जो प्राण हो गया छायास्थानीय छायास्थानीय अर्थात रूपम मिथ्या कल्पित मात्र तत्वं, तत्वं। इसका तत्व अनृतूप तत्व इसका तनृत अनृत प्राति प्रा, कल सत्य आतत यहाँ पुरुषे आतत यहाँ पुरुष शब्द का छायास्थानियम सत्ये पुरुषे छायास्थनीय अनृतूप तमें सत्येषे आतत सतायाव दें तो जैसे पुरुषे आततम समर्पितम इति एतत छाया इव अच्छा यहाँ सत्ये पुरुषे लेकर के तो पुरुषे छाया अच्छा तो छायास्थनीय अनृतूप तत्व सत्ये इति सतम छाया इव देह सत्येषे अर्थात यहाँ ये परमात्मा पर लिंगे ब्रह्मणी ब्रह्मणी छायास्थनीय अनृतूप तत्व सत्ये इति आतत सत यहाँ सत्य पुरुषे अर्थत परमात्मा सत्यपुरुषा लिंगे किति ए तत्त आगे दृष्टान्त तो देते हैं छाया ईव देह तो जैसे छाया देह में जैसे छाया अर्थात तो आश्रित तो देह को ही आश्रय करता है ये छाया इसी प्रकार की परमात्मा में आश्रित तो है यह प्राण अगर यहाँ सत्य पुरुष से सिरो पानी आदि लक्षण पुरुष लेंगे तब तो केवल दृष्टान्तों को कह देगा छाया ईव देह और यहाँ परमात्मा लेंगे पुरुष शब्द से सत्य पुरुष पारमार्थिक सत्य और पुरुष तो वो ब्रह्म कुल लेगा ये दोनों पक्षों से अन्वय हो जा सकता है टीका में कथम आयाति इतिष्य उत्तरम आह तो आगे कैसे आता है इसका उत्तर कहते हैं भाष्य में मनोकृत तो मनोकृतन दिया टीका में इसको कहते हैं संधिर्स तो संधि कहाँ हो गया संधि मनो जो ऊकार होकर के गुण हो गया ये आर्स भाष्य में मनोकृत मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन एतद वक्ष्यति पुण्यन पुण्यम इत्यादि मन से मन आगे उसका कार्य हो गया संकल्प संकल्प से आगे इच्छा तो इच्छा उसके द्वारा करेगा आगे क्रिया निष्पन्न कर्म कर्म से निमित्त मतलब कर्म निमित्त कर्म निमित्त हो गया जिसका है तो मन संकल्प इच्छा आदि उससे निष्पन्न हुआ जो कर्म ये कर्म निमित्त हो गया जिसका तो इति एक बक्ष्यति ये कर्म निमित्त हो गया किसका कहते हैं पुण्यपुण्य का अभी पुण्य पुण्यपुण्यन मतलब पुण्यपुण्याभ्याम पुण्या पुण्याभ्याम संकल्प हुआ तो आगे कर्म व्यापृति क्यों संकल्प का अर्थ होता है शोभन इच्छा यह अच्छा है अच्छा हो गया तो फिर इसमें मदीय सत्व होना चाहिए मेरा हो जाना चाहिए तो मेरा कैसे हो जाएगा आगे उसके लिए कर्म करेंगे तो कर्म अगर करेगा तो उसे आगे धर्मा धर्माधर्म बनेगा तद वक्ष्यति आगे मंत्र आएगा इसमें सैंतीस पृष्ठा में पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम मनुष्यलोकम इस प्रकार की कहेंगे कर्म करने से पुण्य हो जाएगा तो पुण्य लोक प्राप्त करेगा देवादि लोक पुण्य लोक और पापेन पापम पाप अधिक हो जाएगा तो पापलोक पाप लोक अर्थात ये तीर्योनी अथवा स्थावर योनि नर्क इत्यादि और उभाभ्याम मनुष्यलोकम पुण्य पाप अगर दोनों समान जैसे हो जाएंगे तो मनुष्य लोगों को प्राप्त करेगा पुण्य न पुण्यम इत्यादि आगे और मंत्र देते हैं तदेविदारण्य का तदेव शक्त सहकर्मणी लिंगम मनो यतमश्य ऐसे मंत्र संख्या भी देती हैं तदेव शक्त तस्मिनेव एव सक्त तस्मिन फल एव सक्त जो कर्म किया जो फलों को प्राप्त करने के लिए उसी कर्म में सक्त हो जाता है होकर के सहकर्मणा अर्थात कर्म से जो अदृष्ट हुआ पुण्य पाप हुआ उसके साथ सहकर्मणा एति तो हा? फिर एति गच्छति, आगे वो शरीर के लिए जाएगा लिंगम मनो यत्र निषक्तम अस् ऐसे पूरा मंत्र है ये मंत्र दे दिए टीका में उसका अर्थ दे दिए वह तो मंत्र उत्तराध में लिंगम मनो यत्र निषक्तम अस् अ कर्मिण वह जो अभी कर्म कर रहा है मनो लिंगम मनो यत्र ऐसे मंत्र है लिंगम लिंग शरीर उसमें मन प्रधान है यस्मिन यषक्तम यस्मिन अर्थात यस्मिन यले निषक्त निषक्त संसक्त अर्थात आसक्तः आसक्तः सन ओ कर्म फल में आसक्त हो करके तदेव फलम जो भाष्य में मंत्र का पूर्वार्ध का आधा दे दिया प्रथम पाद तदेव शक्त इसका अर्थ कहते हैं तदेव फलम उसी फला उसमें सक्त तस्म वो फल में सक हो गया भोग करके कर्मणा सह एति कर्मणा अर्थात कर्मजन्य धर्माधर्म उसके साथ मिलकर के जाएगा वो फल भोग करने के लिए सह एति इति श्रुति अर्थात बृहदारण्य के श्रुति में शरीर ग्रहण कर्म साध्यम उत्तम शरीरग्रहण कर्मसाध्य कर्म से शरीर प्राप्त होगा वहाँ बृहदारण्य में मंत्र है ये तो चार चार छः है उसका पूर्व में मंत्र है तम विद्या कर्मणि समन्वय रेते पूर्व प्रज्ञा च तम तम अर्थात उस जीव को आगे उसका जन्म प्राप्त करेंगे कहते हैं विद्या कर्मणी समन्वय रेते अर्थात उसका विद्या उपासना और कर्म ये दोनों उसको आगे जन्म में लेकर के जाएंगे किंतु आगे जन्म में जो लेकर के जाएंगे कर्म ही शरीर प्राप्त करवाएगा यह तदेव शक्त है सहकर्मण तो वहाँ कर्म से आगे शरीर प्राप्त होगा किंतु विद्या कर्मणि समन्वय भे वहाँ फिर विद्या उपासना क्या करेगा कहते कर्म से तो शरीर प्राप्त होगा विद्या उसमें वैशिष्ट्य लाएगा वही मनुष्य शरीर हो सकता है अर्थवा वही कर्म योनि प्राप्त करवा देगा ब्राह्मण चित्र इत्यादि अर्थात स्थावर पशु पक्षी प्राप्त करवा देगा किंतु उसी में विद्या के चलते उत्कृष्टता निकृष्टता रहेगा हो सकता है कि कोई वृक्ष हुआ तो वृक्ष में उत्कृष्ट वृक्ष हो जाएगा पिपल आदि और निकृष्ट वृक्ष हो जाएगा ब्राह्मण हो गया उसमें उत्कृष्ट ब्राह्मण हो गया दुष्कर्म करने वाला ब्राह्मण हो जाएगा ये विद्या का कार्य है ऐसे वहाँ से वार्तिक में निर्णय किए हैं तो विद्या भी वहाँ आगे जन्म में उत्कृष्टता निकृष्टता लाएगा वो शरीर मतलब वो शरीर तो प्राप्त हो जाएगा कर्म में और पूर्व प्रज्ञ संस्कार संस्कार के अनुसार आगे फिर कर्म करेगा भाष्य में आयाति आयाति आगक्षति अस्विन शरीरे यह शरीर में आता है धर्माधर्म यही उसको आगे शरीर में फिर ले आता है तो ये सब आज जितने यहाँ वेदांत श्रवण कर रहे हैं कहेंगे ये सब पूर्व पूर्वकर्म पूर्व जन्म में इसी प्रकार के पुण्य कर्म किए थे तभी ये फिर आगे मोक्ष के दिशा में चलते हैं अभी आगे प्रश्न था आत्मान्बा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते यह मंत्र था इसको कहते हैं टीका में आत्मान्बा प्रविभज्य अश उत्तरम दृष्टानते न प्राण अपने आप को विभाग करके कैसे वो रहता है क्योंकि पूर्व में स्वयं प्राणा कह दिया था अहम अव आत्मा पंचद विभज्य एतद बाणम अवष्टभ्य विधारायामी इस प्रकार की अर्थात तो अभी पता हो गया कि प्राणा अपने आप को पांच प्रकार से भाग करता है प्रथम प्रातिष्ठते अर्थात तो फिर किस स्थान पर रह करके ये किस कार्य करता है इतिरम दृष्टानतेन अह प्रथमें दृष्टान्त तो देते हैं सरल से बोधगम्य होगा इस प्र इसलिए दृष्टांत तो देते हैं मंत्र यथा सम्राट ग्रामान एवाधिकृतायुक्त एकता अतिस्वी एवम एस एव प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक सन्निधते यथा सम्राट जैसे सम्राट सम्राट अर्थात राज्य अधिपति राज्यधिपति राज्य का जो अधिपति होता है राजा अधिकृतान अधिकारियों को विनियुक्त नियुक्त करता है कैसे कहते हैं ऐतान ग्रामान एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व आप इस अंश का अर्थात ये रक्षा करेंगे आप इस अंश का रक्षा करेंगे पालन करेंगे इस प्रकार की अधितिष्ठस्व अर्थात इस स्थान पर आप अधिष्ठाता बनो अधिष्ठाता अर्थात इसका पालन रक्षण करो क्योंकि राजा का वही कार्य है धर्म का रक्षा करना प्रजाओं का पालन करना इति एवं एवं ऐसा प्राण इसी प्रकार की यह जो प्राण हो गया मुख्य प्राण इतरान प्राणान अर्थात बाकी सब प्राण बाकी प्राण अर्थात इंद्रियाणी उनको पृथक पृथक इंद्रिय खाली इंद्रिय बाकी जो प्राण हो गए अपान बयान समान इत्यादि ये सबको पृथक पृथक एवं सन्निधत् अपने अपने गोलक में स्थान में उनको सब स्थापन कर देता है सन्निधत्पुर्व स्थापने मत सन्न निधत् ये सबको स्थापन कर देता है अर्थात इसी स्थान पर आप रह करके आप पालन करें रक्षा करें तो प्राणों का वही कार्य है ये जीव का पालन करेंगे रक्षा करेंगे अर्थात तो उसके लिए सारे जो आवश्यक पदार्थ ये विषय ला करके पहुंचाएंगे भाष्य में यथा यथा प्रकारेण यथा में क्या सूत्र लगेगा प्रकार वचन है थाल इसलिए कह दे प्रकारेण थाल पते हो गया लोके मंत्र में अच्छा लोके में नहीं है लोके राजा सम्राट एवं ग्रमादीसु अधिकृतान विनियुक्त ग्रामाधिकारियों को नियुक्त करता है कथम इसको अभिनय करके दिखाते हैं शब्द से मतलब यह शब्द से अभिनय एतान ग्रामान, एतान एकता इति भगवान भाष्यकार कहा बात कहते हैं अच्छा ईशा भाष्यम इदम उस मंत्र का भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं हस्तेन अभिनय कृत ईशाभाष्यम इदम सर्व जगत्या जगत्याम जगत अर्थात हाथ में दिखा करके सबको ये अर्थात आवरण करके रहता है इस प्रकार की यहाँ एतान ग्राम एतान ग्रामन जैसे कहते हैं ना अभिनय आता है ना यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्हिर इति व्याप्ति वहाँ व्याप्तेर अभिनय कहीं अभिनय शब्द है वहाँ पदकृत्य में शायद हैं इति व्याप्तेर अभिनय अभिप्रेत शब्दोच्चारण ये जहाँ केवल शब्द के द्वारा जैसे यहाँ एतामा एक ग्राम विवक्षितावक्षितापत्थ तो प्रति, प्रतिपत्थ अनुकूल शारीर व्यापार जो विवक्षित अर्थ है उसका प्रतिपत्ति के लिए अनुकूल शारीर व्यापार ये अभिनय शारीर अभिनय तो किंतु मंत्र ये सब केवल शाब्दिक अभिनय होता है जैसे यहाँ कह दिया गया एतान ग्रामन तो कहेंगे एतान ग्रामन एतान ग्रामन ये हो गया शारीर व्यापार ये शारीर व्यापार क्यों होगा कहते हैं अभिप्रेत अर्थ अगर किंचित गूढ़ हो गया तो उसका बोधन के लिए प्रतिपत्ति अनुकूल शारीर व्यापार नहीं तो ऐतान ग्रामन कह करके कहेगा एतान ग्रामन ऐसा नहीं होगा अनुकुल जो शारीर व्यापार तो कहीं शाब्दिक भी होता है अर्थात तो अभिनय होता है कहीं शारीर अनु अभिनय भी होता है आगे भाष्य में एवं एवं यथा दृष्टांत ये जैसे ये दृष्टांत दिया गया ऐसा मुख्य प्राण यह मुख्य प्राण इतरान यह प्राणंश यक्षुरादीन को भेदाश्च पृथ् पृथक पृथक यथस्थान सन्निधत्ते निधत्ते यह मुख्य प्राण इतरान प्राणन बाकी प्राणों को कौन चक्षुरादीन चक्षुरादी कहने से अन बयान इत्यादि ये सभी ये चक्षुरादीन और आत्मेद ये आत्म कहने से अन बयान सामना उदान इनको स पृथक पृथक एवं यथास्थान जैसे जैसे जिसका स्थान है इंद्रियों का गोलक और ये प्राणों का भी जो स्थान है वो भी उनका गोलक है सन्निधत्ते उनको स्थापन कर देता है ठीक है मैं इतरांश चक्षुरादीन यथास्थान अक्षादि गोलोक स्थान है सन्नीधत्ते इतरांश कहने से जो मंत्र में है इतरांग इतरान का अर्थ कहते हैं चक्षुराधीन इनको सब यथास्थानम जैसे जैसे जिनका स्थान है चक्षु का हो गया अक्षय गोलक अक्षयादि गोलोक स्थान स्थाने सन्निधत्ते संधत्ते सन्निधापयति सन पकार के सूत्र से आएगा आएगायाताम पुग्ण सन्निधापयती स्थापन करवाता है और आत्मभेद भाष्यकार कह दिए प्राण चक्षुरादीन आत्म भेदांश्च आत्म तो आत्मभेदा अर्थात मुख्यप्राण से वृत्ति वृत्ति क्रिया क्रिया और स्थान ये सब को लेकर के मुख्य प्राण का भी भेद हो जाता है अपान बयान इत्यादि प्राणा प्राणपानदीन पायुआदीसु नियुक्त तो ये अप्राण अपन इत्यादि को पायुआदीसु अन पायु में नियुक्ते नियुक्ते सन्नी धापयती कह दिया गया स्थपन करवाद है अत्र श्रुत्या नेत्रदीना चक्षुरादी स्थान स्पष्टवादी न उक्ता द्रष्ट्य जो स्थान है ये सब श्रुति में नहीं कहा गया खाली कह दिया पृथक पृथक सन्नीधत्ते जब दृष्टांत तो दिए तब तो कह दिए एतान ग्रामान एतान ग्रामान उनका स्थान कह दिए और जब प्राणों का सब आया वहाँ कह दे कि इतरान प्राणान पृथक पृथक कहाँ रखे ये तो नहीं कहे इसलिए टीकाकर कहते हैं कि श्रुत्या उनका स्थान हो गया नेत्रादि तो नेत्रादीनाम चक्षुरादि स्थानान ये समानाधिकरण है नेत्रादीनाम चक्षुरादि स्थानान ये कैसा समास कहेंगे नेत्रादि को कहेगा नेत्रादीनाम चक्षुरादि स्थान स्पष्टत्वात तभी देखिए पूर्व में भाष्य में कहा गया मुख्य प्राण इतरान प्राणान चक्षुरादीन आत्मभेदांश स्थापयती चक्षुरादि को स्थापन करता है जहाँ रखेगा वो हो जाएगा गोलक तो इसलिए नेत्रादीनाम चक्षुरादि तो इसमें स्थानी कौन है किसको रखा प्राण चक्षु को चक्षु हो जाएगा स्थानी और फिर नेत्रादि नाम चक्षुरादि स्थाना नाम। फिर अगर स्थानीय हो गया चक्षु स्थान किसको कह जाता है यहाँ नेत्र को तो नेत्र अगर स्थान हो गया फिर चक्षुरादि स्थानाना में क्या समास हो जाएगा फरम ष्ठी क्योंकि चक्षुरादि हो गए स्थानीय और नेत्रादि हो जाएंगे स्थान ये बोलो कहें तो होने से नेत्रादि नाम अर्थात चक्षुरादि का जो स्थान है स्पष्टत्वात तानी न इति द्रष्टव्यम चक्षुरादि का जो स्थान है नेत्रादि ये गोलोक ये सब नहीं कहा गया अच्छा आगे मंत्र तत्र विभागः अभी कैसे किनको कहाँ रखता है इसको कहते हैं पाुपस्थे पक्षुश्रोत्रे मुख्या मुखनाशिकाण स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तो सामन एष हेतुत अन्न सम नयती तस्माता सप्ताहो पापस्थे पान पायुच उपस्थ पायुश्च इति हो जाएगा द्वंद्वश्च एक सूत्र सब भूल गए क्या होगा वह एक अवत स तो एक वचन करेगा इसलिए पायु और उपस्थ ये प्राणी अंग है तो होने से पायु पायुश्च उपस्थस्ती पायुपस्थम तस्मिन पायुपस्थे प्राणम ये दोनों में भी तो प्राण अपान पायु और उपस्थ ये दोनों स्थान पर अपान इस प्रकार के चक्षुस््रोत्रे यहाँ क्या विग्रह कहेंगे श्रोत्र चीत्र तस्मिन् उसमें अभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते चक्षुश्रोत्र इत्यादि में ये प्राण स्वयं विद्यमान रहता है मुखनाशिकाभ्याम मुखनाशिका के द्वारा अर्थात गमनागमन बाहर जो ये निश्वास अंदर में प्रश्वास ये हो जाता है मुखनाशिकाभ्याम अर्थात गमन गमनागमनाभ्याम गमना चक्षुस्त्रोत्र में रहता है मुखनाशिका के द्वारा गमनागमन होता है स्वयं प्रातिष्ठते प्राण स्वयं रहता है और मध्ये तो समान मध्य अर्थात प्राण अपान अपान रह गया नीचे पायु में प्राण रह चक्षुस््रोत्र में शरीर का ऊपर ऊर्ध्वंश में मध्य में अर्थात नाभिमंडल में ये समान रह करके ऐस ही ए तदहूतम अन्नम समम नयती ऐसा ऐसा समान एतदूतम अन्न जो हवन किया गया ये जो जाठराग्नि है वैश्वान रह, उसमें जो हवन किया गया उसका समम नयति समम नयति अर्थात सभी के पास फिर रस रूपेण परिवर्तन करके सभी के पास ले जाता है ये समान का ये कार्य है जाठराग्नि ये जो हूतम हवन जो अन्नपान आदि जो किया गया उसको परिणत करेगा रस में और फिर ये समान वायु ये सभी को लेगा और जाठराग्नि को दीप्त रखना ये भी समान वायु का कार्य है तस्मा एक सप्ताह चिशो बवंति तस्मा तस्माद अर्थात ये जो अन्न रसात ये जो समान वायु लेकर के सभी को पहुंचा देता है तस्मात एता, एता सप्तार्ची स सात अर्ची ये भवंती भवंती ये सात अर्ची अर्ची अर्थात प्रकाश रश्मि को अर्चि कहा जाता है प्रकाश प्रकाश अर्थात तो ये जो मुख में सात होते हैं गोलक दो चक्षु दो कर्ण दो नासिका एक मुख ये सब विषय का प्रकाश करते हैं ग्रहण करते हैं विषय का वाणी का प्रकाश करता है मुख भी ये सात अर्ची इनको कहा गया ये सात अर्ची ये समान वायु से ही प्रज्वलित तो होते हैं तो जैसे अग्नि का अर्ची होते हैं इसी प्रकार के समान का ये सात होते हैं अर्थात समान ये सात को व्यापार करने के लिए सामर्थ्य देता है आज यहाँ तक ओम ओ सनो मित्रुण इंद्रो बृहस्पति सन्न विष्णु नमोणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्माशिवामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादीशवादिशम सत्यमारलिश तन्वे तदारे आविर्भत्ता ओ शाति शांति शांति स